मरण विचार करते हुए यदि साक्षात्कार नहीं कर पाए तो जन्म ते अन्य जन प्राप्त करता है प्रतिबंध क्षय इस जन्म में प्रयत्न करने नहीं हो पाए तो अन्य जने प्राप्त होगा प्रतिबंधक क्षय होने पैसा कहा तो इसमें कैसे भी निश्चय हुआ एना नुदम कुतुहवगतम इस जन्म में नहीं हो तो अगले जन्म में होगा ये कहा से निश्चय हुआ इत्याशू ब्रह्म भगवान व्यास जी ने सूत्र बनायाथ इतन सूत्र अभिधान अहिकमी इस लोक में भी ज्ञान होता है अप्रस्तुत प्रतिबंध प्रतिबंध नहीं हो तो इस लोक में भी ज्ञान होता है और प्रतिबंध हो तो अगले जन्म अहिकमी कौन थे पर दूसरे जन्म में भी ज्ञान होगा तब तो दर्शनाथ वाम देवादिमो गर्भ में ज्ञान हुआ अभी विचार करने पर ही यदि किसी प्रतिबंध का नहीं हो पाया प्रतिबंध समाप्त होते अगले जन्म में हो जाएगा ज्ञान ऐसा ब्रह्म में कहा गया मुत्रवा विद्यूत्र देवं दितं। देवं दितं। प्यत्र प्यत्र यन्ना शृणव्यत्र बहवो शृणव्यत्र बहवो जन्न विदुरी जन्म विजोरी श्रुति वे सूत्रोदितृण्वंत्य बहवो जन्म विजोरी इमुत्र व विद्या इस लोक में अथवा अन्य जन्म में विद्या ज्ञान होगा इसम सूत्रकृता उदितम सूत्र ने भगवान व्यास जी ने कहा है और कठोर सुनन्तो अन्न विदु श्रवणाया भी बहुन लभ्य वेदांत ये आत्म तत्व श्रवण करने के लिए भी बहुत को प्राप्त नहीं होता है और सुनन्तो भी अत्र बहु अन्न बिदु वाले में भी बहुत लोग इसको साक्षात्कार नहीं कर पाते है मन में कुछ इच्छा वासना लेकर बैठे साक्षात कर कितने तो साल में हो जाएगा कभी नहीं होगा इच्छा हो तो इच्छा समाप्त करे तो भी प्रतिबंध वो सकता इच्छा समाप्त करके और कुछ नहीं चाहिए तभी तो संभव है और इच्छा कुछ रखे छिपा कर रखेंगे तो पता चलेगा भगवान को इसलिए कहीं छिपा करके नहीं थोड़ी सी इच्छा हो तो नहीं होगा सुनतो पे अत्र बहुत न बीदू कठोर चल रहे आज कहते हैं न चके प्रतिबंध है यह जन्मनी ज्ञान अनुपत्तु प्रतिबंध होने पर इस जन्म में ज्ञान नहीं होगा श्रुति दिखाते सुनता भी श्रवण मनन करने पर भी इस जन्म में ज्ञान नहीं होता बहुत को प्रतिबंध होने पर ओम जन्मनी श्रवण आदि करतु श्रवण मनन विध्यासन जो करता है जन्मांतरे अपर ज्ञान अन्य जन्म में अपरुष ज्ञान होता है इसमें श्रुति प्रमाण है गर्भे अम्ने साम अहम देवाम जनिमानी विश्वास गर्भ में रहता हुआ ही वामदेव का अवेद अहम जान लिया देवान जनिमानी जन्म सब जन्म को देवताओं के सब विषय को ज्ञान हो गया इत्यादि का सूची को अर्थ से पढ़ते हैं। गर्भ एव शन सन वामदेवो बुद्धवान् पूर्वाभ्यस्त विचारेण यद्वध्ययनादिशो गर्भे व्यान वा सन वाहनदेव अबुद्धवान ज्ञानवान साक्षात वाहमदेव तो को साक्षात्कार हो गया गर्भे में रहते क्योंकि पहले श्रवण मन सब किया था एक जन्म लेने का था प्रारंभ कर्म प्रतिबंध था और गर्भ में आते ही प्रतिबंध समाप्त हो गया वहाँ साक्षात्कार हो गया पूरा अभ्यास विचार है ना पहले अभ्यास विचार किया था वैसे हो जाता है यद्वद अध्ययन आदि जिस प्रकार अब इसमें आगे श्लोक बतेंगे बहुबारा पढ़कर के कोई अर्थ समझ नहीं आता है सो गया अठात तो कभी रात में उठ जाता है दूसरे दिन उसका समाधान हो जाता है ऐसे भी कभी कभी होता है बहुत सवर्ण क्या बहुत क्या नहीं होता है और दूसरे दिन विचार क्या होना ऐसे हो जाता है गर्भव शयान सन्मदेव अबुदन पूर्वावस्थ विचारेण यद्व अधिशु यह जन्मनि अनुत्पन्नस्य पाठ देखो जन्म न्यूत्पन्न जन्म आगे नु चाहिए बड़े पुस्तक में गलत है यह जन्म न्यूत्पन्न ज्ञान से इस जन्म में जिसका ज्ञान नहीं हुआ जन्म न्यू न्यू में उन न्यूत्पन्न अनुत्न्न ज्ञान से कालांतरूप तो दृष्टानतम अन्य में ज्ञान की उत्पत्ति होगी इसमें दिया दृष्टातिया यद अध्ययनादिशु कौन दृष्टि अयना दृष्टान विवृणो दृष्टा विवरण करते हैं बहुवार सदा नाया चेतन दिनाधी पूर्वाधी स्मरे बहु, तदा बहु बार अधित्य तदा नया बहुबार पढ़ने पर भी समझ नहीं आता है समझ में पुनः दिनांतरे अनदित्य वो पुमान पोमांस अन्य दिन में अध्ययन के बिना भी पहले जो अध्ययन किया था उसका स्मरण हो जाता है इसी प्रकार अभी विचार किया ज्ञान नहीं होता है तो में ज्ञान हो सकता है होश चाहे पूर्वाध्य आदि शब्देन पिगृहीता दृष्टंता आह यद्वद अध्ययन आदिसु, अध्ययन आदि आदिपद दिया आदिश्द से अ दृष्टाते कहते हैं काले न गर्भादयो यथा पिपच्य गर्भाद यहाँ तद्वदात्म शन काले न पच्यते जैसा किसी गर्भादयो काले न परिपच्य तद्वद आत्म विचार भी शनि ही काले किसी पच्यते खेती करते हैं कितने समय आने पर ही पकता है कोई ऐसा है पारा गादी डाले एक महीना में तैयारी हो गया कोई एक साल में होगा नारियल लगा तो अधिक समय लगता है ऐसे ऐसे कोई कितने दिन समय आने पर हो वो पक्का होते है कृषि जो करते हैं जो कुछ पौधा पेड़ लगाते हैं कोई समय आने पर ही फल वो करके पक्का होते हैं कृषि गर्भ गर्भ है प्रकार, गर्भ होने पर समय होने पर भी बच्चा पैदा बच्चा जन्म होता है तो काले न परिपच्य यथा कृषि गर्भादय समय आने पर कितने जमीन में बीज पड़े हुए वो समय आने पर निकलेंगे साल भर जितने वर्षा पर नहीं निकलते हैं। अभी कुछ निकलते हैं ऐसा है कुछ है वर्षा समय नहीं निकला अभी निकला कुछ अभी अभी नहीं निकले और गर्मी के समय अब दो महीने के बाद निकले वाले कुछ गुशालों को पके निकलेंगे और तो समय पर निकलते है पल पक्का होते है ठीक इसी प्रकार आत्म विचारो भी शन कार न पश्चते पर पक्का होता है धीरे धीरे विचार बार बार करने पर ये भावना वासना जन्म की इतने भरी है उसको धीरे धीरे हटाते हटाते जब साफ हो जाता है वासना भी कम हो जाती है वासना भी समाप्त तो नहीं होती है जगत में मिथ्यात्व बुद्धि बार बार विचार करे तो वासना कमती होती है और विचार करते समय वेदांत तो समय करते समय देखो वासना कम होती है या नहीं इच्छा कम होती हो तो समझो, है तो समझ जो चल रहा प्रगति हो रही है इच्छा कम नहीं हो करके जब इच्छा बढ़ती है तो सोचे अभी तो हो गया अभी चलेंगे भागवत तो कथा करेंगे क्यों हो गया वो तो, अभी तो बहुत रुपया मिलेगा ये भावना है तो अध्ययन का फल प्राप्त तो होता है यही फल नहीं, नहीं।, नहीं अध्ययन का ही भागवत तो कथा करेगी रूपये ठिकाना ये नहीं इच्छा यदि बढ़ती है तो प्रगति नहीं हुई ये इच्छा कमती होनी चाहिए बार बार वेदांत तो समो जगत में बुद्धि करने से इच्छा कमती होती है वो अपने आप को परीक्षा करो इच्छा कमती होती तो ठीक प्रगति है इच्छा बढ़ती है तो क्या करना है संसार की ओर जाना या साधन में लगना यदि इच्छा बढ़ती है संसार के पीछे जाओ संसार के पीछे नीचे गिरना पड़ेगा कुछ गुप में गाला में गिरो ये हो जाएगा इसलिए धीरे धीरे विचार करने पर ही आत्म विचार हो काले न पक्के समय आने पर पक्का होगा जितने जितने विचार करेंगे इतने इतनी ग्रंथि शीतल होती ग्रंथि दृढ़ है प्रपंच में, सत्यत, में सत्यत सत्य बुद्ध, तो जगत में सत्य तो बुद्धि के कारण वासना मिथ्यात् बुद्धि बार बार धीरे धीरे वासना कम होती है कब हो करके जब वैराग्य दृढ़ होता है और प्रतिबंध दूर होता है शुद्ध हो जाता है तो साक्षात्कार होता है अभ्यास भी मनन बार बार करने से ही कम तो पदार्थ में नष्ट हो जाए संशय नष्ट हो जाए तभी तो अहम ब्रह्म ज्ञान होता है दाष्टान्ति के तद्वद आत्म विचारों शनि काल ऐसी धीरे काल होने पर पक्का होता है विचार भाई बहुबारम विचारित भी तत्व प्रतिबंध बलात्कार न जाये तत्व तो का बहुत विचार करने पर भी प्रतिबंध के कारण साक्षात्कार नहीं होता है इतद वातिर निरूपित वाचिक कारण भी निरूपण किया है पुनर्विचारे त्रिव प्रतिबंधक न वेती तत्व वाकेगत पुनः पुनर्विचारे विविध प्रतिबंध तत्व न व्यक्ति इतना वार्ती के समय तीन प्रकार प्रतिबंध के कारण बार बार विचार करने पर भी तत्व तो तो साक्षात्कार नहीं करता है ये वार्तिका में भी कहा गया समय कहा गया है और वार्तिक तम। में कहा गया अभी का स्वयं पढ़ देते है तह वार्तिका उदाहरण वार्तिक का उदाहरण देते है कुतस्तज ज्ञानम इत्यादि भरत जन्मधिर इतना कुतस्तज ज्ञानम ज्ञान कहाँ से लेकर के आगे अंत में आएगा भरत से त्रिजन्न भी ही। तीन जन्म में भरत का ज्ञान यहाँ से शुरू होगा आगे पैंतालीस श्लोक में आ गया यहाँ तक देखाते एक न जन्म ना ये पैंतालीस में शुरू अंत होगा तज ज्ञान इत्यादि ना भरत त्रिजन्न भी अंत ना तथा तबत पू अनुत्पन्न इधानीम उत्पत्तों कारणम पूछते जो ज्ञान पहले नहीं हुआ था अब ज्ञान होता है किस कारण से पूछते हैं उसका उत्तर देते हैं कुतस्तज ज्ञान मीती चेत सब्धि बंध परीक्षा असावपिच भूत भावी वर्तते तवा। ज्ञान भा, मिथि से अभी कैसे ज्ञान होता है उत्तर तब्धि परीक्षा प्रतिबंध नष्ट होने पर ज्ञान हो जाता है प्रतिबंध क्या कारण ज्ञान नहीं होता प्रतिबंध समाप्त होने पर अभी ज्ञान हो जाता है तो प्रतिबंध क्या है अपि असम मतलब प्रतिबंधों भूतवा भावी वर्त अथवा तीन प्रकारे भूत प्रतिबंध अतीत भावि अनागत भविष्य होने वाले तीनों काल में भूत प्रतिबंध वर्तमान प्रतिबंध अनागत प्रतिबंध तीन प्रकारे प्रकार उत्तर महा बंधपरिचयाद बंधकार से प्रतिबंध नष्ट होने पर ज्ञान होता है अशोपूसम सो प्रतिबंध भूतो भावी वर्तमान चेतन प्रकार वाइस भव त्रिवध प्रतिबंध अत कि तीर प्रकार प्रतिबंध हो तो क्या हुआ अभी अधीत वेद वेदार्थो क्यतव्य हिण्य नमुच्यते दृष्टानता दिदर्शित बेदा बेदार भी। को सब समझ लिया। तो भी अतएव न मुच्य थे अतय होने से ज्ञान नहीं होता तो मुक्त नहीं होता है हिरण्य निधि दिष्टान्त आदर्शित यही हिरण्य निधि दृष्टान्त से दिखाया गया हिरण्य की निधि हिरण्य सुवर्ण धन उसकी निधि खजाना जहाँ किस जमीन में हिरण्य सोना आदि धन सम्पत्ति रखा हुआ उसके ऊपर आपको मालूम नहीं आप उसके ऊपर बैठे लेटे सोते हो तो दरिद्रता होगी दरिद्रत्ता होगी मालूम नहीं तो धन संपत्ति से किस काम का आए ज्ञान नहीं होने के कारण सब संपत्ति होने पर भी रोटी खाने के लिए नहीं मिलेगी नीचे हिरण्य रहेगा तो रोटी खाने की मिल जाएगी नहीं। है नहीं। आपको मालूम नहीं धन सोना बहुत रखा गया नीचे मिल जाएगी रोटी तो ये हिरण ने निजी दृष्टांत से दिखाया ऊपर ऊपर चलते हुए ज्ञान नहीं होने के कारण उसका फल प्राप्त तो नहीं होता है ठीक इसी प्रकार ब्रह्मा अपना स्वरूप है उसका ज्ञान नहीं होगा तो मोक्ष मिल जाएगा नहीं। नहीं। ये दिखाया अध्ययन कर लिया समझ लिया प्रतिबंध होने कारण जैसे वहाँ प्रतिबंध है ज्ञान नहीं मिट्टी ढका हुआ आपको मारूंग नहीं इसी प्रकार यहाँ भी प्रतिबंध होने के कारण ज्ञान नहीं होता है अतएव कार्तिक सत प्रतिबंध ज्ञान नोप नहीं होता है यदि हिण्य निधि अक्षत्र उपरी उपरी सचर तो नुम सर्वा प्रजाअ ब्रह्मलोक गच्छ्य एत ब्रह्मलोक न विंदतीनृत निह इस प्रकार हिण निधि स्थापित तो मित्र में है अक्षेत्र क्या जो क्षेत्र ज्ञा नहीं क्षेत्र को नहीं जानते यहाँ नीचे सुवर्णादी है जो नहीं जानते ऊपर ही ऊपर ऊपर चलते तो है प्राप्त करते है न बिंदे एवं ए भा सर्वा प्रजा ये सब प्रजा प्रतिदिन ब्रह्म को प्राप्त करते है सुवस्था में ब्रह्म लोग ब्रह्म उसको प्राप्त करते हुए भी एक तम ब्रह्म उसको प्राप्त नहीं करते है क्योंकि अज्ञान से ऐसी धका गया है प्रदेश से भी दिखाया प्राप्त नहीं करते ब्रम्हर स्वरूप अपना स्वरूप होने पर भी हम ब्राह्मों को गए सुन ब्रह्म के साथ एक होगी ऐसा ज्ञान नहीं होता है उसका लाभ प्राप्त नहीं होता है नो अपने प्रतिबंधक तो न दृष्टम अपीत प्रतिबंध क्या होगा ऐसे तो कहीं नहीं दिखा गया अवतीत तो प्रतिबंध होता है उसके लिए आशंका करके उत्तर देते ही अपीते ना महिषी स्ने प्रतिबंधक भिक्षु तत्व न वे देती अतिना महिष स्नेह प्रतिबंधेन भिक्षु तत्व नैती गाथा लोके प्रदीयत लोक में कही जाती कोई गृहस्थ सम्य था ऐसा अपने घर में महेशी थी महिषी महेशी उसका स्नेह उसको पालना खिलाना पिलाना करता महेश ने आगे साधु बन गया साधु बनने पर वो महेशी का ही स्मरण हो रहा है बार बार और पशु आदि रखते है तो पशु के प्रति स्नेह भी होता है तो उसका स्नेह रहने से जब ध्यान करने बैठता है उसको महेशी दिखती है जब ध्यान किया महेशी गुरु पूछते क्या कुछ ध्यान होता है और जब आँख बंद करे तो सामने महेशी दिखती है ध्यान नहीं होता है तो आगे उसको उत्तर देते हैं, तो बताएंगे भिक्षु तब तो न वेद तब तो साक्षात्कार नहीं कर पाए यही प्रतिबंध है अतित किसी विषय में स्नेह विचार करने पर वही स्मरण होगा अतीत में किसके साथ किसी में कहीं स्नेह मन में रहा विचार करते हैं, बैठे बैठे वही स्मरण हो जाएगा तो उसे प्रतिबंध है वो साक्षात नहीं हो पा ये लोक में गाथा कथा कही जाती है अमरस कश्चित यती पूर्व गारे दशायाम कोई सं में, और में कोई राजनेशा सन्यासान तो प्रभु संन्यास के बाद तो वेदांत श्रवण ही करना है संन्यासान श्रवण प्रव हो गया फिर तेन स्ने जनिता प्रतिबंधा स्नेह ही प्रतिबंध हो गया प्रतिबंध से तब तुम तो गुरु ना उपदिष्ट हो न ज्ञातवान गुरु ने तो उपदेश किया फिर इसको साक्षात्कार कर नहीं हो वहां विधा गाथा प्रवीयते पठ्यते न काट तो नही नहीं चाहिए पुराण आदि सु पठ्य इसे पुराण आदि गाथा कही जाती है कोई कोई कहते पुराणादि में नहीं कहा पढ़ा ये अर्थ नहीं पुराणादि तो पठ्यते पुराणादि में ये लोक में कहते है महिषी तरी तथा वि कथम ज्ञान उत्पत्ति दीता अभी कोई पेश होते हैं वहीं से नहीं होता किसी का किसी में तो स्नेह कुछ रहता है विचार कर बैठे किस तो किसकी प्राप्ति से मन होता है ना है। तो इसलिए पूछता है ऐसा जब किसी का प्रतिबंध अतिथ का स्मरण होता है तो फिर ज्ञान कैसे होगा कथों ज्ञानोत्पत्ति असृत्य गुरु स्नेह महिष्या तत्व तथो येदेश प्रतिबंध से संशयाथ गुरु महिष्याम स्नेह अनुसूचित तत्व मुक्तवान महिष में उसका स्नेह तो के अनुसार ही उसको तत्त्व का उपदेश किया तो महिष को भी ध्यान करने के लिए कहा वह अभी महिषी तत्व जो है वही ब्रह्म तत्व है महिषी तत्व ही ब्रह्म है वास्तव ब्रह्म वही है उद्योग है मिथ्या है उस पर वहा हम ब्रह्म चिंतन करो परमात्मा का अभी उसको देखा बड़ा सरल हुआ ब्रह्म चिंतन करते समय महिष थी अभी महिष को चिंतन किया वो ब्रह्म पे ध्यान लग गया तत्व तो मुक्तवान तत्व तो यथावद वे देश यथाथ हो गया प्रतिबंध से संख्या प्रतिबंध नष्ट हो गया गुरु तत्व तत्व तो उपदेष्टा अभी होता है कोई अपने इष्ट देवता है कोई इष्ट देवता का अपने मन में है तो चिंतन करते तो स्मरण होता है अन्य कहेंगे चिंतन करो ध्यान कर किस किस का निर्गुण निराकार ध्यान नहीं होता है इसलिए जो इच्छा देवता है पहले कहेंगे उसका ही ध्यान करो सब का साकार का ध्यान करो अभी जो मूर्ति जो आपको प्रिय उसका ध्यान करो पहले ध्यान करके एकाग्रता होने पर फिर आगे वेदांत विचार से ज्ञान होगा तो इसी प्रकार प्रतिबंध क्षय होने पर ज्ञान हो गया महिष स्नेह मनुष्य तत्वोपदिष्टा गुरु महिष स्नेह के अनुसार तमेंह महिषी तत्व तत्मीषधि ब्रह्म का, का उपदेश किया तथा तो सोपि महिष स्नेह लक्षण प्रतिबंध का उपगामन महिष में जो स्नेह प्रतिबंध होता वो नष्ट हो गया ब्रह्मचित किया गुरूपदृष्ट तत्व यथावत शास्त्रोत्व प्रकार शास्त्र में जैसे कहा ज्ञान हो गया हा <imitation>